जगत की परीक्षा से ही मुमुक्षुत्व मनुष्यत्व के बाद मुमुक्षुत्व होना चाहिए मुमुक्षुत्व तभी होगा जब जगत की परीक्षा आप करेंगे जगत की परीक्षा तभी होगी जब भगवान की सच्ची भक्ति का बल आपके अंदर आएगा जब तक जगत की परीक्षा नहीं करेंगे तब तक जगत के पास नहीं होंगे कभा, कभी हमारे अंदर नहीं आता कि देखते देखते आंखें जवाब दे गई पर रूप देखने की वासना क्यों नहीं गई अरे रूप देखते ही हमको तृप्त हो जाना चाहिए था रूप यदि सच्चा होता तृप्ति नहीं बल्कि अतृप्ति बढ़ रही है दूध मलाई रसगुल्ला मिठाई खाते खाते पेट की आतों ने जवाब दे दिया खा नहीं सकते हैं परंतु खाने की तृष्णा नहीं गई डॉक्टर ने कहा शक्कर नहीं खाना घी नहीं खाना झट छोड़ देता है पर शास्त्र जब कहता है कि ये छोड़ दो ये छोड़ दो ये छोड़ दो वहाँ इसको समझ में नहीं आती डॉक्टर की बात झट समझ में आ जाती है डॉक्टर की आज्ञा मान करके तुम रोग से मुक्त होने का स्वप्न देख रहे हो तो भगवान की आज्ञा मान करके संसार सागर से मुक्त होने का सपना तुमको क्यों नहीं होता वह डॉक्टर बड़ा है कि भगवान बड़ा है हम अपने को आस्तिक कहते हैं डॉक्टर की बात से आप सब कर छोड़ सकते हैं तो भगवान की आज्ञा से काम क्रोध लोभ क्यों नहीं छोड़ सकते आप अपना भोजन क्यों नहीं सुधार सकते आप अपना जीवन क्यों नहीं सुधार सकते आप पाँच बजे सुबह क्यों नहीं उठ सकते डॉक्टर की बात पर जितना विश्वास है भगवान की बात पर उतना विश्वास हमको नहीं है ऐसा मैं कहूँ तो आप लोग नाराज होंगे पर आप हृदय पर हाथ रखकर सोचिए सच्चाई के बिना काम परमार्थ में नहीं चलेगा जगत में आप झुठियाई से भी काम कर सकते हैं पर यदि आप सच्ची शांति चाहते हैं तो सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा वहाँ झुठलाने से काम नहीं चलेगा वहाँ भूस नहीं चलेगी एक सज्जन हमारे पास आए और कहा हम चाहते हैं मोह छूट जाए परंतु तो छूटता नहीं हमने कहा मैं तो मोह छुड़ा दूँगा छह महीने में उन्होंने कहा बताइए हमने कहा हम जैसा बतावें वैसा करोगे पहले यह प्रतिज्ञा करो मोह छुड़ाने की जिम्मेदारी हमारी कहा तो अच्छा महाराज बता दीजिए किस देवता का ध्यान करना है हमने कहा बैठो और ध्यान करो कि तुम मर गए तुम्हारा शरीर छूट गया और उस शरीर को देखो तुम अब थोड़ी देर लोग रो रहे हैं अब देखो शरीर को कपड़ा आदि बांध कर सीढ़ी बना लिए अब लोग कहते हैं रोने से कैसे काम चलेगा शमशान में ले चलो स्मशान मिले ले आकर और चिता बना करके उसके ऊपर रख दिया और भी कुछ किए और फिर उसमें जो सबसे प्रिय थे उसको कहा तुम अग्नि लगाओ फिर उसमें अग्नि लगाया अब तुम्हारा शरीर धू धू कर के जलने लगा अब कहा कपाल क्रिया करो और मारो बांस खोपड़ी पर खोपड़ी फूटे तो इसका प्राण जाएगा ऐसा रोज ध्यान करो उसने कहा महाराज यह बात गड़बड़ है मुझे भगवान का ध्यान बताइए मैंने कहा भगवान सत्य है मैं तो सत्य का ध्यान बता रहा हूँ जो सच्चाई तुम्हारे सामने आने वाली है उसी का ध्यान मैं बता रहा हूँ मैं तो सत्य का ही ध्यान बता रहा हूँ झूठ का ध्यान तो नहीं बता रहा हूँ यह ध्यान तुम छह महीने करोगे तो जगत का मोह दूर हो जाएगा पर गृहस्थ इसको करने को तैयार नहीं फिर मोह नहीं छोड़ना चाहते हो तुम हम कहते हैं सब बंद कर दो भगवान का ध्यान बंद कर दो पहले यही ध्यान करो छः महीने छ महीने ध्यान करोगे तो तुमको चौबीस घंटे चिता पर ही शरीर दिखेगा और सारा संबंध छूटा हुआ दिखेगा तो मोह छूट ही जाएगा पर यह जीव सच्चाई से डरता है उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और भगवान का ध्यान करने में समर्थ नहीं है फिर बहुत बड़ा संकट हो जाता है कुछ मत करो परीक्षा करो कि रूप देखते देखते आंखें जवाब दे गई पर रूप देखने की वासना नहीं गई कहीं गड़बड़ी है खाते खाते ने जवाब दे दिया परंतु खाने की वासना नहीं गई तो कहीं गड़बड़ी है ऐसे पंच विषयों का सेवन करते करते आज सब जवाब दे दिए आज शरीर भी जवाब दे दिया कई लोग दुखी होकर मेरे पास आते हैं कहते हैं महाराज बहुत दुख है जगत में जिस लड़के लिए के लिए मैंने खाया नहीं पिया नहीं सब इकट्ठा किया वही हमारा अपमान कर दिया सबके बीच में हमने कहा इसमें क्या अपमान हो गया तुम्हारा शरीर जिसको आत्मा माना था तुमने वह आंख तुम्हारा कहना नहीं मानती है कान तुम्हारा कहना नहीं मानता है जो शरीर दौड़ता था वह चलने में असमर्थ हो गया है जो वाड़ी धड़ाधड़ बोलती थी उसको बोलने में कठिनाई हो रही है यही कहना नहीं मानता तो अगर लड़का नहीं मानता तो तुम्हारा क्या बिगड़ गया शरीर तुम्हारा कहना नहीं मानता जिसे तुमने आत्मा माना था लड़का तो दूर का है एक सिद्धांत निर्धारित कर लो कि जगत में ऐसे ही होता है यावंत कुरुते जंतु संबंधान मनस प्रियान तावंतो निखते हृदय शोक शंक जितना मन को प्रिय लगने वाला संबंध तुम जगत में दृढ़ करोगे उतना अपने दुख का खूटा गाड़ रहे हो जहाँ जितना मन दोगे वहाँ से उतना ही तेज थप्पड़ लगेगा यह एक सिद्धांत है वृद्ध लोगों का अनुभव है यदि इस अनुभव को स्वीकार करें तो शास्त्र की बात समझ में आ जाएगी आपके मन को जगत में कोई समझ नहीं सकता आपके मन को समझने वाले उस प्रभु को हमने भुला दिया पर जो आपके धन को चूसने वाला है उसी को आपने समझ लिया कि वही हमारा हित है जब तक आप जगत के मन के हैं तब तक वह आपको आदर दे रहा है यदि जगत के मन के अनुसार आप नहीं हुए तो आपकी कोई इज्जत नहीं है फिर तो चुप रहने में इज्जत है बोलने में इज्जत नहीं है यह जगत का स्वरूप है कठोपनिषद हम सुनते हैं नचकेता को बहुत लोभ दिया यम ने पर नचकेता ने कहा शोभा मर्तस् क्या कहा जी आप जिसका लोभ दे रहे हैं वह तो हमको दिखाई दे रहा है कल उसके रहने में ही संदेह है ऐसे बहुत का आप लोग दे रहे हैं कहा भाई स्वर्ग की वस्तुएं तो बहुत दिन रहती है नचकेता ने कहा जरियंत तेज ये भोग हमारी शक्ति को छीण करते हैं तब हमारी शक्ति को बढ़ाता है चाहे वृष्टि में हो चाहे समष्टि में हो पहले जमींदार लोगों का भोग था और जो छोटे लोग थे उनको सहना पड़ता था उनकी तपस्या थी धीरे धीरे भोग वाले छीण हो गए और जो सहन कर रहे थे वह ऊपर आ गए अब आपको मन से या भीमन से उनका कहना मानना पड़ेगा वह आपसे डरते थे अभी आपको उनसे डरना पड़ेगा कोई रोक नहीं सकते तब संयम है आपकी शक्ति को बढ़ाता है और भोग आपकी शक्ति को छीन करता है नचकिता ने कहा आप क्यों भोग का लोभ दे रहे हैं वह हमारी शक्ति को छीन करने वाला है क्योंकि यदि भगवान सुसुप्ति में बैटरी चार्ज नहीं करे तो सब भोगों का रहस्य आपको प्रकट हो जाएगा आप एक दिन नहीं जीवित रह सकते आप जब सोते हैं तब भगवान आपकी बैटरी चार्ज करते हैं सता सौम्य तदा संपन्नों भवती छादों की उस समय सत के साथ आप एक ही भूत होते हैं वहीं से आपको शक्ति मिलती है और वही शक्ति आप जागृत और स्वप्न में खर्च करते हैं पर आपको भ्रम हो रहा है कि भोग हमको पुष्ट कर रहे हैं यदि भोग पुष्ट करते तो आप वृद्ध कैसे होते हैं? जब तक आपको जगत में रस मिल रहा है तब तक आपको भ्रम है जब तक जगत में रस मिल रहा है तब तक आपके अंदर मुमुक्षा नहीं है जब आपको रस मिल रहा है तब आप छोड़ना कैसे चाहेंगे भगवान के स्वरूप का जिस समय ध्यान करता है भगवत दर्शन जिस समय इसको होता है तब फिर परीक्षा हो जाती है कि अरे यह जगत का रूप देखते देखते शांति हो गई जहां पर धोखा था परीक्ष लोकान कर्मचितान निर्वेद मायात गुप्त ने सर सृष्टि कहती है जब परीक्षा आप कर लेते हैं प्रत्येक संबंध की परीक्षा करिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं जगत को जरा पढ़िए प्रत्येक संबंध की परीक्षा करिए कितना दृढ़ है कितना कमजोर है जब लोकान परीक्षय इन लोगों की परीक्षा कर लेता है तब उसको जगत से वैराग्य हो जाएगा जंगल में जाने मात्र से वैराग्य नहीं होगा परीक्षा करने से वैराग्य होगा जगत को पढ़ने से वैराग्य होगा सच्चाई को समझने से वैराग्य होगा आप सच्चाई को समझने का प्रयास करें कभी भी झूठ लाने से आपको वैराग्य नहीं होगा कुछ लोग कहते हैं कि राज द्वेष आसक्ति नहीं करना चाहिए भोग तो आवश्यक होना चाहिए अरे आसक्ति नहीं करना चाहिए यह करने से आसक्ति थोड़े दूर होगी हाँ हमने जो मंत्र का उपाय बताया है उस उपाय से भोजन की आसक्ति दूर हो जाएगी आपकी मिठाई में आसक्ति है तो आप भोजन में मंत्र का प्रयोग कर दें छह महीने करें मिठाई से आसक्ति दूर हो जाएगी मंत्र मामूली वस्त्रु नहीं है आप करके देखिए बहुत ज़्यादा खाने का आपको व्यसन है आप छह महीने पूर्वक अर्पित करिए प्रत्येक ग्रास में गुरु मंत्र छोड़िए आपकी वह तृष्णा छूट जाएगी जहाँ भी यह प्रयोग आप करेंगे वहाँ सफल होंगे प्रयोग ठीक होना चाहिए जो भी विषय आपको बांध रहा है आप चिंता न करिए भगवान का नाम चेतन है आप यह मत देखिए कौन सी अवस्था है पर वहाँ पर आप मंत्र को जपना शुरू कर दीजिए मंत्र व्याप्ति करने में आप समर्थ हो जाए तो डंके की चोट पर मैं कहता हूं कि आपका व्यसन दूर हो जाएगा इसमें कोई शक नहीं यह बहुत बड़ा रहस्य है मंत्राणाम अचिंत्य शक्ति ही मंत्रों में अचिंत्य शक्ति है वह कमज़ोर नहीं है पर आज हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं आज मंत्र तो जपते हैं पर प्रयोग नहीं कर रहे हैं जीवन में जीवन के प्रत्येक क्षण में इसका प्रयोग करके देखिए इससे बड़ी शुद्धि और कुछ नहीं हो सकती है मंत्र के साथ भगवान है और भगवान ही शुद्ध है भगवान नाम ही शुद्ध हैं वही सभी अशुद्धियों को दूर करने में समर्थ है परीक्षलोकान जब जगत की परीक्षा आप कर लेंगे तभी स्वर्ग की परीक्षा आप कर सकेंगे बहुत लोगों को भ्रम है स्वर्ग जाने की हमको इच्छा नहीं है अरे जगत के अत्यंत दूषित विषयों में तुम फंसे हुए हो स्वर्ग तुम्हारे सामने अभी आया कहाँ इतने दूषित विषय हैं यदि हमको दौड़ा रहे हैं तो स्वर्ग के विषय जब हमारे सामने आएंगे तब एकदम हम बदल जाएंगे आप मोक्ष चाहते हैं इसमें कोई संशय नहीं पर कोई महात्मा आ जाए और कहे देखो एक युक्ति बता देते हैं आप आकाश में उड़ने लगेंगे तुरंत मोक्ष भूल जाओगे आकाश में उड़ने का गुटखा ले लोगे कहाँ मोक्ष चाहते हो साधु को मिल जाए वह भी आकाश में उड़ने का गुटखा ले लेगा वह भी मोक्ष भूल जाएगा कहना अलग है और अंदर में उसको ठीक से बिठाना अलग है मैं जो उपाय बता रहा हूँ इससे वस्तुतः आपके अंदर मुमुक्षा उत्पन्न हो जाएगी शास्त्र कहता है कि परीक्ष लोकान कर्म कैसे आप परीक्षा करेंगे आप देखेंगे कर्म से संपादित जगत के ये विषय पराधीन बनाते हैं कभी विषय है इंद्री में सामर्थ्य नहीं है तो भी रोता है कभी इंद्री में सामर्थ्य है विषय नहीं है तो भी रोता है ये तो हमको पराधीन बनाने वाले हैं ये तो हमारे तेज का क्षरण करने वाले हैं कर्मचित जितने भी विषय होंगे चाहे यहाँ से ब्रह्मलोक पर्यंत हो उनकी दशा यही है ये यह मृत्यु के मुख में पड़े हुए हैं जो स्वयं मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ है वह हमको सुख क्या दे सकता है जब यह परीक्षा हो जाएगी तब कर्मचित जितने लोग हैं उनसे आपको वैराग्य हो जाएगा श्रुचि कहती है परीक्ष लोकान कर्मचिता ब्राह्मणों निर्वेद मायात क्या निर्वेद हुआ उसको क्या वैराग्य हुआ नास्तिक अकृत नास्ति यह कर्म का जो फल है यह उत्पन्न होने वाला है हमारा स्वरूप तो नित्य है नित्य वस्तु कर्म के द्वारा नहीं प्राप्त होगी यह वैराग्य हो तब आप छटपटा आ जाएंगे आप धर्म पर प्रतिष्ठित हैं भगवान का बल पाकर उस समय आपको छटपटाहट हो जाएगी किसी चीज को जानने के लिए भगवान का दर्शन हो गया है तो भी छटप -पता, छटपटाहट हो जाएगी नामदेव की भक्ति ऐसी थी कि भगवान उनके साथ खेलते थे खाते थे पीते थे बात करते थे बच्चा सरल था छोटा था पिताजी पुजारी थे वे कहीं बाहर गए थे बच्चे को भोग लगाने को कह दिया बच्चे ने भोग लगा दिया और बच्चा नहीं जानता था कि भगवान को भोग लगता है तो भगवान खाते नहीं तीन दिन बीत गए अंत में बिठल को प्रकट होना पड़ा और भोजन करना पड़ा तब से तो बिठल ऐसे हो गए कि इस बालक के साथ खाते पीते खेलते थे संतों की सभा थी उसमें नामदेव थे किसी संत ने कहा कि देखो कोई संत कच्चा तो नहीं बैठा है यहाँ पर गोरा कुम्हार भी बड़ा भक्त था भगवान का उसने थापी पी लिया कोई तो कुछ नहीं बोला पर नामदेव बिगड़ गए अपमान करता है संतों का तू उसने कहा ज्ञानेश्वर जी यह कच्चा खड़ा है नामदेव को बड़ी चोट लगी पूछा कैसे कच्चा खड़ा है बोला हाँ गुरु नहीं किया इसने हाँ गुरु नहीं किया इसने नामदेव रोते हुए भगवान के पास पहुँचे भगवान ने कहा नामों क्यों रोता है कहा भगवान संतों की सभा में ऐसा अपमान कर दिया मेरा निगुरा बना दिया मुझको कहा नामो बात तो सच्ची कहा तुमने गुरु तो किया नहीं कहा आप मिल गए तो भी गुरु करना पड़ेगा कहा हाँ मैं तो उस थापी में भी था मैं तो उस कुम्हार में भी था पर तुम्हें मैं इस मंदिर में दिखाई पड़ रहा हूँ अभी तुम मुझे कहाँ जान पाए तुम्हारी भक्ति से मैं तुम्हारे साथ खाता पीता हूँ पर मुझे तुम कहाँ जान पाए अभी मैं क्या मंदिर में रहने वाला ही हूँ मैं तो सृष्टि के कण कण में हूँ कहा तब अपना वह स्वरूप दिखा दीजिए कहा वह तो गुरु उपदेश करेगा गुरु के पास जाओ गीता में भी कहा है तद विध्य प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षदर्शिना गीता विसोवा के पास भगवान ने भेजा और ज्ञान हुआ उस भक्ति का यह दर्शन व्यस्त नहीं है परंतु इतने मात्र से काम नहीं चलता इसलिए जब परीक्षा कर लिया तब सगुरेवा विभिगत छेद मंडक उपनिषद श्रुति कहती है उसको सदगुरु के पास ही जाना चाहिए ज्ञान का उपदेश सदगुरु ही करेगा कहा कैसे जाएं समित पाड़ी ही कहा समिधा हाथ में लेकर जाएं पहले समिधा ले जाते थे लोग समिधा क्यों ले जाते थे सूखी लकड़ी ले जाते थे कि हमारी वासनाएं सूख गई है आप ज्ञानाग्नि में इसको जला दीजिए मैं आपकी शरण में आया हूँ कैसे गुरु के पास जाएँ श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम जो शास्त्र के अनुसार आचरण करता हो और ब्रह्म में निष्ठा हो एक ही बात क्यों नहीं कह दिया ब्रह्मनिष्ठ ही कह देना चाहिए श्रोत्रिय क्यों कह दिया आप सारा ज्ञान ले सकेंगे श्रद्धा से और यदि शास्त्र के अनुसार आचरण नहीं है तो आपके जीवन में गुरु के प्रति अश्रद्धा हो सकती है अश्रद्धा हुई कि लेना बंद इसलिए शास्त्र कहता है किसमें भी जरा सावधान रहना अश्रद्धया गुरु के प्रति हुई तो फिर आपको जो प्राप्त होने वाली वस्तु है वह नहीं मिलेगी जब ऐसा व्यक्ति गुरु के पास जाएगा तब ज्ञान का पिपासु होकर जाएगा यदि वह वासना वाला जाएगा तो अपनी वासना की पूर्ति के लिए जाएगा आशीर्वाद लेने के लिए जाएगा जगत मांगने के लिए जाएगा या कुछ न कुछ मांगेगा चाहे स्वर्ग मांगे चाहे बैकुंठ मांगे परंतु जब वैराग्य वैराग्यपूर्वक जाएगा गुरु के पास तो मांगेगा कि ऐसी वस्तु हमको दीजिए जो नित्य वस्तु है जैसे नचकेता ने मांगा नचकेता ने क्या मांगा अन्यत्र धर्मा अन्यत्र अधर्माद, अन्यत्र अन्यत्रस्मात्ता क्रिता कृतात अन्यत्रताव्या यपस्सी तद्वत कठोर निश्चित कहा गुरुजी जो धर्म का फल सुख है वह भी मैं नहीं चाहता और अधर्म का फल दुख है वह भी मैं नहीं चाहता इससे अन्यत्र जो नित्य वस्तु आपको दिखाई दे रही हो उसका आप हमको उपदेश करें यदि ऐसा हो तब आपके अंदर वस्तुतः गुरु से ब्रह्म प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है इसके पहले आप अपने को जितना मुमुक्षु कह लें जगत की वासना शेष है चाहे यश की वासना हो चाहे वस्तु व्यक्ति की वासना हो तब तक आप भगवान के पास जाएंगे वही मांगेंगे गुरु के पास जाएंगे तब भी वही मांगेंगे किसी संत के पास जाएंगे तब भी वही मांगेंगे। इसलिए हमको सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और परीक्षा करनी चाहिए जगत की अपने मन की परीक्षा करनी चाहिए हाँ परीक्षा आप कर लेंगे तब कोई भी समस्या है भगवान उसको दूर कर सकता है शास्त्र के साधन समस्या को दूर कर सकते हैं पर पहले आपको स्वीकार तो करना पड़ेगा कि हमारे अंदर कामना है जुटलाने से काम चलने वाला नहीं है मेरा यह कामना है कि हम सच्चाई को स्वीकार करें तो ममुक्षा उत्पन्न हो जाएगी जब तक जगत में कहीं ना कहीं रस मिल रहा है व्यक्ति को तब तक वह जगत छोड़ना भी चाहता है संसार से मुक्त भी होना चाहता है ये दोनों बात ठीक समझ में नहीं आती पकड़ना और छोड़ना दो संकल्प एक साथ नहीं होते हैं इसलिए वस्तुतः जगत में जब तक रसानुभूति हो रही है तब तक इसको शरीर की आवश्यकता है शरीराध्यास की आवश्यकता है क्योंकि बिना शरीराध्यास के जगत में भोग हो सकता नहीं और उसको भोग चाहिए भोग के प्रति प्रीति है तो स्थूल शरीर की भी जरूरत है सूक्ष्म शरीर की भी ज़रूरत है परमात्मा प्राप्त करने की जिसकी इच्छा है वह स्थूल शरीर भी नहीं चाहता और सूक्ष्म शरीर भी नहीं चाहता क्योंकि इसी के माध्यम से जगत बना हुआ है इसलिए जगत की परीक्षा ठीक होनी चाहिए निश्चित ही जब जगत की परीक्षा हो जाएगी तो हमारा मन कभी भी जगत को नहीं पकड़ेगा जब तक परीक्षा नहीं है तब तक पकड़ेगा परीक्षा होने के बाद मुमुक्षा पक्की हो गई तो कहा गया स गुरुमेवाभिगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठम वह गुरु के पास जाता है यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है समस्या यह है कि गुरु के पास कौन जाएगा